Oh नौन सह वी कर्वहै तेजस्वीनातमस्त ओम शांति शांति शांति, शांति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 और फिर वो आहुतियां प्रार्थना करता है और वो अंत में मुक्ति तक भी पहुंच सकता है और वो संयम करके यज्ञ आदि में जो आहुतियां देते हैं इस आहुतियों को करते हुए अपने आप पर संयम करता हुआ मौन रहता हुआ अपनी स्थिति को आंतरिक स्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा ऊंचा करता जाता है और इससे वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है समृद्ध हो जाता है ये भी हमने पीछे देखा था में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते उस सबका चार सौ छियासी दूसरा पंचम खबर दूसरा खंड दूसरा था। इसमें जो दूसरी है एक प्रशिक्षण पुरस्कार चौबीस चलते ही जो भोजन से कहते हैं तो आसमान करते हैं और आदमी है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 भोजन के पाचन आदि की भोजन के पाचन आदि की दृष्टि से और मुख्य शुद्धि आदि की दृष्टि से भी दोनों तरह से इसको उपयोगी मान सकते हैं यह सीधे सीधे ऐसा विधान नहीं किया इस जगह पे, लेकिन इससे ये बात ली जाती है और प्राय ब्राह्मणों में ये प्रचलित है और भी लोग भी आचमन अलग अलग स्वरूप हैं लेकिन आचमन के लेकिन आचमन किया जाता है उसके उसके लिए कर सकते हैं ठीक है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 तो तेषाम न एकंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचन अशकम विवक्तुमित उनमें उन से मैं एक का भी उत्तर नहीं दे सका एकंचना किसी भी एक का एक का भी मैं उत्तर नहीं दे सका तो पिता बोले श्वेत के से स हो यथा मा तम तद एता अवधो यथा अहम य एकंचंच नेदा कि जैसा तुमने मेरे को ये बताया पांच प्रश्न बताए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 उस राजा ने जब ये प्राप्त हुआ यानी वहां पहुंचा तो राजा ने उसकी उसका सत्कार किया अरहान चकार आदर किया सम्मान किया योग्यता के अनुसार उसका सत्कार किया तो सह प्रातः सभाग उदय आय और ये जो ये जो राजा था प्रातः काल के सभाग सभा में गया हुआ सभा में गया पहुंचा हुआ उदय आया उसके सम्मान के लिए खड़ा हो गया असत्कार किया उसका और वो सभा में पहुंचा तो सभा में सबके सामने खड़ा हुआ उसके आदर के लिए यानी ये पिता विद्वान थे गौतम ब्राह्मण थे आचार्य रहे होंगे उनका सम्मान किया तम होवाच मानुष से भगवान गौतम वित्त से वरम वृणी हे गौतम गौतम उनका वंश रहा गौतम कुल के थे कि तो आप मानुष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 होवाच है मानुष्य भगवन गौतम वित्त से वरम ऋणी था स होवाच वो गौतम बोला तवै राजन मानुषम वित्तम ये मनुष्य का जो धन है ये तो तुम्हारा ही हो तुम्हारे पास ही रहे तबैव तुम्हारा ही नहीं मैं नहीं लूंगा इनको आप इनके स्वामी हैं आप इनके स्वामी रहिए मैं नहीं लूंगा वो तो कहते हैं ना ये चीज तो तुम्हारे को ही मुबारक हो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 ये उसके लिए अपमान की बात होती है तो फिर राजा ने कहा तमह चिर आज्ञापयान चकार आप थोड़ा अधिक देर रुको यहां पर अधिक देर रुको थोड़ा शांति से बात करेंगे इस विषय में ये जल्दबाजी का विषय नहीं है ऐसा उसको कहा आजादी आप रुकिए थोड़ा अधिक समय रुकिए कई बार होते हैं व्यक्ति कुछ पूछने के लिए आते हैं करते हैं तो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 जैसे किसी को कहीं तो कोई चीज चल रही हो कोई सिखा रहे हो और हो झुंड हो काफी लोगों भीड़ हो तो पीछे वालों को दिखता नहीं है कम होते हैं तो एक उपाय करते हैं तो मेरे को चित्र लेना है कैमरा होता है ना बोले <laughs> तो थोड़ा चित्र लेना है मेरे को अब चित्र तो पीछे से ले नहीं सकते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 लेकिन उन्होंने जो भी चर्चा की होगी विस्तार से की होगी प्रश्नोत्तर हुए होंगे बोला तो चिरम व सर आप थोड़ा देर तक रुकिए, स होगा फिर कहा राजा ने कहा यथा मां तुम गौतम अवद यथेयम न प्राक त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मण गति बोले तो जैसे तुमने मुझसे ये पूछा है तो तुम्हारे से पहले ये विद्या कभी भी ब्राह्मणों में नहीं चली है ये राजा क्षत्रिय था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 आग का ईंधन इसके अंदर भरा पड़ा है अब आज के बच्चे वैज्ञानिक भी उस तरह से देख सकते हैं देखते ही हैं कि सूर्य क्या है आग का गोला है ये तो ठीक है उस दृष्टि से उससे हमें अग्नि मिलती है लेकिन सूर्य में इतना ईंधन है कि वो इतने साल तक चल सकता है सूर्य को ईंधन के रूप में देख सकते हैं हाइड्रोजन के कण मिलकर के संलयन होकर के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 तो यहां उसको समित कहा गया रश्मो धूमो रश्मियां ऐसे हैं जैसे कि अग्नि का धुआं होता है अब हालांकि रश्मिया धुआं हैं नहीं लेकिन एक समझाया जा रहा है उसको इस अग्नि से उसको कि जैसे यहां धुआं निकल रहा है अग्नि से ऐसे समझो कि वहां से एक प्रकाश की किरणें निकल रही है। हर अर्ची ही दिन जो है वो लपटों के समान है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 चिनगारियां हैं जैसे अग्नि में ऐसे चिटक चिटक के निकलती हैं, चमकीले पदार्थ ऐसे वो ये छोटे छोटे दिखते हैं उदाहरण बताएं। तस्मिन ए तस्मिन अख्नऊ देवा श्रद्धा जुगवती इस अग्नि में देवता लोग श्रद्धा की आहुति देते हैं यहां हम आहुति देते हैं घृत की सामग्री की अन्य किसी चीज की वहां ये जो यज्ञ चल रहा है उसमें देव लोग यानी प्रकृति के पदार्थ उसमें किसकी आहुति देते हैं श्रद्धा की आहुति देते हैं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 तो पांचवे खंड का पहला प्रभाक है पर्जन्यो वाव गौतम अग्नि जो पर्जन्य है यानी जो बादल है ये ही अग्नि है अभी एक दूसरा यज्ञ बताया जा रहा है दूसरे ढंग से आहुतियां दी जा रही है प्रतीकात्मक रूप से तो पर्जन्य वाव गौतमा अग्नि ये एक अग्नि है तस् वायु रेव समित वायु इसकी समिधा है वायु उसको ले, लाती ले जाती है अभ्रम धूमा जो अभ्र है उसमें यानी जो कुछ सफे सफे धुंध है कोरा है वो उसका धुआं है विद्युत अर्ची विद्युत जो कड़कती है वो उसकी अर्ची लपटों के समान है लपट है जैसे अग्नि की लपट होती है अशनि ही अंगारा और अशनि भी विद्युत को बोलते हैं लेकिन इसके लिए लेकिन एक विद्युत आ चुका आचुका एक आया तो उसको लिया जाता है जो विद्युत गिरती है ऐसा अवतात्पर्य ले लेते हैं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 और तस्याह अवते रेता है संभवती उससे वीर्य बनता है पुरुषों के अंदर जो बनता है प्राकृतिक व्यवस्था है ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है ये सपमा खंड हुआ आठवां देखिए योषा व गौतम अग्नि योषा का मतलब है पत्नी स्त्री ये अब अग्नि के समान है तस्या उपस्थ एवं समित उसकी जो गोद है वो समिधा के समान है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 द्व्यूलोक से उन सबको एक एक को करते करते करते जो जिस क्रम से इन्होंने बताया उसमें यह पांचवी आहुति थी इसके बाद में जीव उत्पन्न होता है यानी प्राणी उत्पन्न होना शुरू होते हैं तो इति तू पंचम्याम आहुत आप पुरुष वचसो भवंती वह पुरुष की तरह से हो जाता है पुरुष की वाणी बोलने लग जाते हैं यानी जीवन वहां पर प्रारंभ हो जाता है तो जीवन का होना इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण तो भाग है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 तो उसके लिए ये सारी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। ईश्वर की व्यवस्था से है ये इसमें कोई छुपाना नहीं है ये तो वास्तविकता है जो है उसी तरह से है और वो हमें जानना ही चाहिए तो हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हो गया उसके पीछे के सारे चीजें एक से पीछे एक एक से पीछे एक ये जो सृष्टि में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं वो जुड़ी हुई है तब जाकर के हमारा जन्म हो पाता है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 फेफड़ों में आ जाता है अंदर कोषों में वो बाहर निकाल देते हैं ये उसका आना जाना लेन देन बना रहता है तो गर्भस्थ बच्चे का मल इसी माध्यम से रक्त के माध्यम से माँ के रक्त में चला जाता है फिर मां के शरीर से निकल जाता है वो सब कुछ उसी तरह और मां से जो पोषण मिलता है वो भी यहीं से मिलता है श्वास प्रश्वास भी ऑक्सीजन आती है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है औषधियां भी होती हैं वो भी बच्चे पे के शरीर में पहुंच जाती हैं, वो सब प्रभाव संक्रमण भी पहुंच जाते हैं जी, सूक्ष्म जीव भी पहुंच जाता है रोग भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन ये चीजें वहां से होती हैं तो वो जो जगह है जहां ये एक जोड़ जैसा रहता है और बाद में जब प्रसव हो जाता है बच्चा बाहर आ जाता है वो नली रहती है नली उससे जुड़ी है फिर बाद में धीरे धीरे उसमें संकोच प्रसार होता है तो वो अलग हो जाता है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 और अगला जन्म यहीं कहीं होगा आवश्यक नहीं है इस पृथ्वी पर भी हो सकता है कहीं और से भी आए हो सकते हैं और पुनर्जन्म की घटनाओं में कुछ ऐसा होता है यहां दिया जन्म यहीं हमारे को दिखाई देता है उनका कुछ का यहीं के यहीं हो गया लेकिन सबका तो आवश्यक नहीं है कि यहीं के यहीं हो और सब मनुष्य शरीर से ही मनुष्य बने हो ये भी आवश्यक नहीं है न जाने कहां से आए हैं तो बोले यत एवं इत जहां से वो आया था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 साधार अनुवाद ओमश